मंत्र और सुमिरन की कला ट्रैक चार नमोकार महामंत्र भाग दो महावीर वाणी नंबर वन namo nay sav sahunam namo arihantanam namo namo eso panchanamo अरिहंतों को नमस्कार सिद्धों को नमस्कार आचार्यों को नमस्कार उपाध्यायों को नमस्कार लोक संसार में सर्व साधुओं को नमस्कार ये पांच नमस्कार सर्व पापों के नाशक हैं और सर्व मंगलों में प्रथम मंगल रूप है अरिहंत शब्द निगेटिव है नकारात्मक उसका अर्थ है जिनके शत्रु समाप्त हो गए वो पॉजिटिव नहीं वो विधायक नहीं असल में इस जगत में जो श्रेष्ठतम अवस्था है उसको निषेध से ही प्रकट किया जा सकता है नेति नेति से ही उसको विधायक शब्द नहीं दिया जा सकता उसके कारण है सभी विधायक शब्दों में सीमा आ जाती है निषेध में सीमा नहीं होती अगर मैं कहता हूं ऐसा है तो एक सीमा निर्मित होती है अगर मैं कहता हूं ऐसा नहीं है तो कोई सीमा निर्मित नहीं की कोई सीमा नहीं है है कि तो सीमा है तो है तो बड़ा छोटा सब है नहीं है बहुत विराट है इसलिए परम शिखर पर रखा है अरिहंत को सिर्फ इतना ही कहा है कि जिनके शत्रु समाप्त हो गए जिनके अंतर्द्वंद विलीन हो गए नकारात्मक जिन में लोभ नहीं मोह नहीं काम नहीं क्या है ये नहीं कहा क्या नहीं है जिन में वो कहा इसलिए अरिहंत बहुत वायवीय बहुत एब्स्ट्रैक्ट शब्द है और शायद पकड़ में ना आए इसलिए ठेठ दूसरे शब्द में पॉजिटिव का उपयोग किया है नमो सिद्धानम सिद्ध का अर्थ होता है वे जिन्होंने पा लिया हत कार्थ होता है वे जिन्होंने कुछ छोड़ दिया सिद्ध बहुत पॉजिटिव शब्द है सिद्धि उपलब्धि अचीवमेंट जिन्होंने पा लिया लेकिन ध्यान रहे उनको ऊपर रखा है जिन्होंने खो दिया उनको नंबर दो पर रखा है जिन्होंने पा लिया क्यों सिद्ध अरिहन से छोटा नहीं होता सिद्ध वहीं पहुंचता है जहां अरिहंत पहुंचता है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 तो हम कैसे जानें? क्योंकि सिद्ध होना अन भी हो सकता है अनमेनिफेस्ट भी हो सकता है बुद्ध से कोई पूछता है कि आपके ये दस हजार भिक्षु आप बुद्धत्व को पा गए इनमें से और कितनों ने बुद्धत्व को पा लिया है? बुद्ध कहते हैं बहुतों ने लेकिन वो पूछने वाला कहता है दिखाई नहीं पड़ता तो बुद्ध कहते हैं मैं प्रकट होता हूं वे अप्रगट वे अपने में छिपे जैसे बीज में वृक्ष छिपा हो तो सिद्ध तो बीज जैसा है पा लिया और बहुत बार ऐसा होता है कि पाने की घटना घटती है और वो इतनी गहन होती है कि प्रकट करने की चेष्टा भी उससे पैदा नहीं होती इसलिए सभी सिद्ध बोलते नहीं सभी अरिहंत बोलते नहीं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 हो ही ना आचरण शून्य ही हो जाए ऐसा भी नहीं कि अरिहंत का आचरण भिन्न होता है लेकिन अरहंत इतना निराकार हो जाता है कि आचरण हमारी पकड़ में ना आएगा हमें फ्रेम चाहिए जिसमें पकड़ में आ जाए आचारी से शायद हमें निकटता मालूम पड़ेगी उसका अर्थ है जिसका ज्ञान आचरण है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 पर जरूरी नहीं क्योंकि आचरण बड़ी सूक्ष्म बात है और हम बड़ी स्थूल बुद्धि के लोग हैं आचरण बड़ी सूक्ष्म बात है तय करना कठिन है कि जो आचरण है अब जैसे कि महावीर का नग्न खड़ा हो जाना निश्चित ही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 आचरण बड़ा सूक्ष्म है अब महावीर का नग्न हो जाना इतना निर्दोष आचरण है जिसका कोई हिसाब लगाना कठिन हिम्मत अद्भुत है महावीर इतने सरल हो गए कि छिपाने को कुछ ना बचा और महावीर को इस चमड़ी और हड्डी की देह का बोध मिट गया और वो जो जिसको रूसी वैज्ञानिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं उस प्राण शरीर का बोध इतना सघन हो गया कि उस पर तो कोई कपड़े डाले नहीं जा सकते कपड़े गिर गए और ऐसा भी नहीं कि महावीर ने कपड़े छोड़े कपड़े गिर गए एक दिन गुजरते हैं एक राह से चादर उलझ गई है एक झाड़ी में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 आचरण के रास्ते सूक्ष्म में बहुत कठिन है और हम सबके आचरण के, के संबंध में बंधे बंधाए ख्याल है ऐसा करो और जो ऐसा करने को राजी हो जाते हैं वे करीब करीब मुर्दा लोग हैं जो आपकी मान के आचरण कर लेते हैं उन मुर्दों को आप काफी पूजा देते हैं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 वो जो झुक जाता है उसके भीतर सब कुछ बदल जाता है वो आदमी दूसरा हो जाता है यह सवाल नहीं है कि कौन सिद्ध है और कौन सिद्ध नहीं है और इसका कोई उपाय भी नहीं है कि किसी दिन यह तय हो सके लेकिन यह बात ही इेलिवेंट है असंगत है इससे कोई संबंध ही नहीं न रहे हो महावीर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 सब कोने जहां जहां सिर झुकाया जा सके अज्ञात अनजान अपरिचित पता नहीं कौन साधु है इसलिए नाम नहीं लिए पता नहीं कौन अरिहंत है पर इस जगत में जहां अज्ञानी है वहां ज्ञानी भी हैं क्योंकि जहां अंधेरा है वहां प्रकाश भी है जहां रात सांझ होती है वहां सुबह भी होती है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 और इसलिए जो भी वैसी पीड़ा दे उस पर क्रोध आता है जीस पर या महावीर पर या बुद्ध पर जो क्रोध आता है वो भी स्वाभाविक मालूम पड़ता है क्योंकि झुकने में पीड़ा होती है अगर महावीर आए और आपके चरण पे सिर रख दें तो चित्त बड़ा प्रसन्न होगा फिर आप महावीर को पत्थर ना मारेंगे कि मारेंगे फिर आप महावीर के कानों में खीले ना ठोंकेंगे कि ठोंकेंगे लेकिन महावीर आपके चरणों में सिर रख दें तो आपको कोई लाभ नहीं होता है नुकसान होता है आपकी अकल और गहन हो जाएगी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 असल में साधु का तो लक्षण यही है कि जिसका सिर अब सबके चरणों पर है साधु का लक्षण तो यही है कि जिसका सिर अब सबके चरणों पर है। फिर भी साधु आपको नमस्कार नहीं करता है क्योंकि निमित्त बनना चाहता है लेकिन अगर साधु का सिर आप सबके चरणों पर ना हो और फिर वो आपको अपने चरणों में झुकाने की कोशिश करे तब वो आत्महत्या में लगाए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 नमोकार नमन का सूत्र ये पांच चरणों में समस्त जगत में जिन्होंने भी कुछ पाया है जिन्होंने भी कुछ जाना है जिन्होंने भी कुछ जिया है जो जीवन के अंतर्तम गुह रहस्य से परिचित हुए हैं जिन्होंने मृत्यु पर विजय पाई है जिन्होंने शरीर के पार कुछ पहचाना है उन सब के प्रति समय और क्षेत्र दोनों में लोक दो अर्थ रखता है लोक का अर्थ विस्तार में जो हैं वे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 पुनर्जन्म यह कृतिम पुनर्जीवन ई क्या है वासिलियो और उसके साथ ही एक व्यक्ति को बेहोश करेंगे तीस दिन तक निरंतर सम्मोहित करके उसको गहरी बेहोशी में ले जाएंगे और जब वो गहरी बेहोशी में आने लगेगा और अब यंत्र है ईजी नाम का यंत्र है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 जैसे ही कोई व्यक्ति अतल गहराई में डूब जाता है उसे सुझाव देता था वासिलियो। समझ लें कि वो एक चित्रकार है छोटा मोटा चित्रकार या चित्रकला का विद्यार्थी है तो वासिलियो उसको समझाएगा कि तू माइकल एंजेलो है पिछले जन्म का या है, या कवि है तो वो समझाएगा कि तू शेक्सपियर है या कोई और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 सब मिलजुल उनकी खिड़की छोटी करते जाते 20-25 साल तक हम एक साधारण आदमी खड़ा कर देते जो कि क्षमता बड़ी लेकर आया था लेकिन हम उसका द्वार छोटा करते जाते हैं छोटा करते जाते वसली कहता है सभी बच्चे जीनियस की तरह पैदा होते हैं कुछ जो हमारी तरकीबों से बच जाते हैं वो जीनियस बच जाते हैं बाकी नष्ट हो जाते हैं।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 निकोलियव नाम का युवक जिस पर उसने वर्षों काम किया निकोलियो को 2000 मील दूर से भी भेजे गए विचारों को पकड़ने की क्षमता आ गई है सैकड़ों प्रयोग किए गए हैं जिसमें वो 2000 मील दूर तक के विचारों को पकड़ पाता है उससे जब पूछा जाता है कि उसकी तरकीब क्या है तो वो कहता तरकीब यह है कि मैं आधा घंटा पूर्ण रिलैक्स शिथिल होकर पड़ जाता हूं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 अब बड़ी अद्भुत बात हुई हजारों फीट नीचे पानी के भीतर एक एक उसके बच्चे को मारा गया एक खास खास मूमेंट पर नोट किया गया जैसे ही वहां बच्चा मरता वैसे ही यहां उसकी ई जी की वेव्स बदल जाती दुर्घटना घटित हो गई ठीक छह घंटे में उसके बच्चे मारे गए खास खास समय पर नियत समय पर उस नियत समय का ऊपर कोई पता नहीं है। नीचे जो वैज्ञानिक उसको छोड़ दिया गया कि इतने समय के बीच वो कभी भी पर नोट कर ले मिनट और सेकंड। जिन मिनट और सेकंड पर नीचे चूहिया के बच्चे मारे गए उस मां ने उसके मस्तिष्क ने उस वक्त धक्के अनुभव किए वसीओ का कहना है कि जानवरों के लिए टेलीपैथी सहज सी घटना है आदमी भूल गया है लेकिन जानवर अभी भी टेलीपैथिक जगत में जी रहे हैं मंत्र का उपयोग है आपको वापस टेलीपैथिक जगत में प्रवेश अगर आप अपने को छोड़ पाए हृदय से उस गहराई से कह पाए जहां की जहां की आपकी अचेतना में डूब जाता है सब नमो अरिहंता नमो सिद्धान नमो आरियाण नमो वज्ञ नमो लोए सव्य ये नीतर उतर जा है तो आप अपने अनुभव से कह पाएंगे सव्य पाव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 जिनको बैठ के साथ देना हो वो बैठ के ताली बजाएंगे और उद्घोष करेंगे सभी सम्मिलित हों कोई खाली ना बैठा रहे कोई व्यर्थ ना बैठा रहे नमोरी हंता